का एक खास कार्यक्रम शायरी और शायर गजल सुनिए रमेश के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 107.8 पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि कल हमने इस एपिसोड में कुछ खास बातें आपसे शे शेयरिंग की पति पत्नी के रिश्ते में कैसे समन्वय ला सकते हैं इस विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की और आखिरी में एक छोटा सा कमेंट्री भी आपको कराया था तो अब बात करते हैं हम लोग इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पर माता पिता और बच्चों के बीच में कभी कभी समन्वय नहीं हो पाता तो ऐसे में हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो बच्चे हमारा क्रिएशन होते हुए भी वो कहीं ना कहीं हमारी बात को मानते नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ऐसे में और इस चीज़ को ठीक से इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस विषय पर आज बात करने वाले हैं तो हमारे साथ राजेश सर हैं तो आइए आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया जी जी जी शुक्रिया और मैं चाहूँगा कि आज हाँ जो हम लोग विषय लिया है जिस पर बातें करने वाले हैं माता पिता और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप की बातें होगी तो ये विषय क्यों चुना आपने इसके पीछे क्या रीज़न है क्या कारण है इसके पीछे कारण ये है कि कई बार जो मां बाप होते हैं वो भले अपना जीवन बच्चों के ऊपर कुर्बान कर देते हैं जो भी वो कमाते हैं अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं या अगर जैसे हमने पहले भी बातचीत की कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक जो कड़ी होती है दोनों को जोड़ने की दो, जो दोनों को इकट्ठा रखती है भले उनमें आपसी संबंध अच्छे नहीं होते लेकिन वो बच्चों के कारण इकट्ठा रहते हैं एक दूसरे के साथ इसलिए समय व्यतीत करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो तो देखा जाए माँ बाप जो हैं बच्चों में अपने आप को देखते हैं और खासकर भारतीय माँ बाप जो कि अपनी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी समझते हैं वो समझते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया उनको अच्छी नौकरी ले दी उनको अपने पाँव पर खड़ा कर दिया या उसके बाद उनकी शादी कर दी तो उनका जीवन सफल हो गया तो देखा जाए अपने जीवन की प्राप्तियों को प्राप्त करने के बाद उनका यही लक्ष्य हो जाता है कि वो कैसे अपने बच्चों की मदद करें कैसे उनको जीवन में सफल बनाएं और एक और भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि भारतीय कल्चर सभ्यता ऐसी है कि जहाँ पर ऐसा नहीं कि सरकार जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ध्यान रखती जैसे विदेशों में रखा जाता है वहाँ तो माँ बाप बच्चों से कोई अभिलाषाएँ आकांक्षाएँ नहीं रखते हैं लेकिन यहाँ पर माँ बाप की ये भी आकांक्षाएँ अभिलाषाएँ होती हैं कि जब वो बुज़ुर्ग हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे उनका ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी आश होती है इसलिए उन दोनों में संबंध बना रहे एक परिवार जो है आपस में जुड़ा रहे इकट्ठे रहें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में समन्वयता हो उनके संबंध अच्छे रहें और जो एक दूसरे की चाहना है जो एक दूसरे की इच्छा है उनको वो पूर्ण कर सकें बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को ये बात अच्छी लग रही होगी और जैसे कि आपने कहा कि ये समन्वय की बात अगर जब आती है तो जिस तरह से पति पत्नी के बीच में शुरुआत में अच्छी चीज़ें होती हैं बाद में फिर डिस्टर्बेंस हो जाती हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो है समझ और एक जो है लक्ष्य की बात आती है कि हमारा जो डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है क्योंकि हमारे दोनों का लक्ष्य भटक जाता है या फिर हमारा सपना जो है वो मेल नहीं खाता तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ माता पिता और बच्चों के बीच में शायद यही बात होती होगी तो मैं चाहूँगा थोड़ा विस्तार से बताएँ कि कैसे हम लोग इस चीज़ को आ, सेट कर सकते हैं देखिए कई बार जो बच्चों में संबंधों में प्रॉब्लम्स आती है दरार आती है जैसे आपने कहा कि जीवन में लक्ष्य को लेकर भी आ जाती है mm -hmm. बच्चे कुछ करना चाहते हैं मां बाप की एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं कि हमारे बच्चे ये बने लेकिन बच्चों का सपना बच्चों का ड्रीम कुछ और होता है वो जीवन में कुछ और बनना चाहते हैं कुछ और करना चाहते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है नॉर्मली जब हम ले की बात करते हैं एक आम व्यक्ति की बात करते हैं तो आजकल लोगों में एक बड़ा प्रचलन चल गया है कि ये तो जी एज गैप हो गया है माँ बाप और बच्चों के कारण एज गैप है तो उसके कारण जो है ना बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पा रहे हैं और माँ बाप जो है वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं वास्तविकता में देखा जाए तो ये एज गैप नहीं होता है इसको हम कहेंगे पर्सनालिटी डिफरेंस ये एज डिफरेंस नहीं है लेकिन ये है पर्सनैलिटी डिफरेंस जैसे हमने पहले भी जाना कि कई तरह के व्यक्तित्व होते हैं कुछ लोग जैसे हमने कहा कि बहुत बातें करने वाले लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुप रहते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको गीत संगीत बहुत अच्छा लगता है उनको साइंस अच्छी नहीं लगती कुछ को साइंस और मैथ अच्छा लगता है ऐसे हमने पहले भी आठ तरह के व्यक्तित्व की बात की तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मुख्य कारण यहाँ पर हमारा जो जन्म से बायबर्थ हम कहेंगे हमारे जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं या बुद्धि मत्ता के आधार पर हम व्यक्तित्व को विभाजन करते हैं तो ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं माता पिता के अलग होते हैं बच्चों के अलग होते हैं तो ये माँ बाप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे बच्चों का व्यक्तित्व क्या है इसी इसीलिए आजकल जो मॉडर्न स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं वहाँ पर बच्चों में जो व्यक्तित्व है उसको जानने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं मनोविज्ञानिक जो हैं वो उनका एग्जामिनेशन किया जाता है उनके टेस्ट लिए जाते हैं ताकि बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है उसको जाना जाए और उसको जानने के बाद अगर हम उनको उनका प्रोफेशन देते हैं और मोस्टली बच्चों का ड्रीम वही होता है उनके व्यक्तित्व के आधार पर ही होता है लेकिन क्योंकि माँ बाप का व्यक्तित्व अलग होता है बच्चों का व्यक्तित्व अलग होता है और माँ बाप जिस व्यक्तित्व के होते हैं वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी उसी प्रोफेशन को जाकर के चूज करें जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाप डॉक्टर है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा भी कल को डॉक्टर बने क्योंकि बाप का जो व्यक्तित्व तो है वो लॉजिक इंटेलिजेंस था हम्म तो उसमें तो लॉजिक इंटेलिजेंस है लेकिन बच्चा मान लो आगे उसमें जो व्यक्तित्व तो, साइकोलॉजिस्ट ने जज किया वो काइनास्थेटिक इंटेलिजेंस है वो यहाँ तो एक्टर बनना चाहता है या फिर अच्छा प्लेयर बनना चाहता है और बहुत अच्छी एक्टिंग करता है स्कूल कॉलेज में और बहुत अच्छी वो गेम्स खेलता है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है या बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है लेकिन वो पढ़ाई में इतना होशियार नहीं साइंस में उसके मार्क्स कम आते हैं तो माँ बाप को ये समझ नहीं आती कि मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये तो गेम्स में आगे जा रहा है और पढ़ाई लिखाई में तो ज़ीरो है लेकिन वो कई बार समझ नहीं पाते हैं कि इसका कारण क्या है लेकिन अगर वो इसको जान ले कि भाई उसका व्यक्तित्व तो अलग है मेरा व्यक्तित्व तो अलग है और जब इसकी उनको समझ आ जाएगी उस समझ के आधार पर फिर वो बच्चों को सपोर्ट करें उनको आगे बढ़ाए अगर बच्चा क्रिकेट में अच्छा है तो उनको मोटिवेट करें उनको मंग उत्साह दिलाए उनके लिए एक अच्छा कोच चूज़ करें उनको अच्छे क्रिकेट का जो बैट है या जो भी क्रिकेट में यूज़ होता है सामान वो ले दें उनको समय दें ताकि बच्चा क्रिकेट भी खेले और अगर एक बार वो क्रिकेट के मैदान से वापस आ जाएगा फिर आप अगर उसको कहेंगे बेचा अब तुम पढ़ाई करो तो हंसते हँसते पढ़ाई करेगा लेकिन आप उसको मना करोगे कि क्रिकेट नहीं खेलना है लेकिन तुमको केवल पढ़ना ही है तो ना तो वो क्रिकेट में अच्छा बन पाएगा और ना ही वो पढ़ाई में अच्छा बन पाएगा और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोगों के लिए आजकल ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता वो चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे जैसे दूसरे बन जाएँ जो मेरे में गुण हैं वैसे ही दूसरे में होने चाहिए अगर जैसे मान लीजिए कोई आ, एक आर्मी ऑफिसर है वो ये चाहता है मैं आर्मी में हूँ और उसका ये ड्रीम होता है, उसने सपना देखा होता है कि मेरे बच्चे भी क्या बने वो आर्मी में ऑफ़िसर बने वो कहते है, अगर ये मेरा खून है मैं अगर आर्मी में बड़ा ऑफ़िसर बन सकता हूँ तो मेरा बच्चा भी क्यों नहीं ऑफ़िसर बन सकता लेकिन वहाँ वो शायद ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि मेरा व्यक्तित्व तो, तो कुछ और था लेकिन अगर उनका बच्चा आर्मी में नहीं जाना चाहता भले उन्हें अपने माँ बाप को आर्मी ऑफिसर के रूप में देखा है लेकिन वो अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी और व्यक्ति को पसंद करते हैं और जो व्यक्ति वो है बना हुआ है मान लो वो एक्टर है तो उसका दिल क्या है कि मुझे एक्टिंग में जाना है तो वो पर्सनैलिटी के डिफ्रेंस को समझें ये समझें कि दुनिया में अलग अलग लोग हैं अगर एक दूसरे की शक्लें ही नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति तो कैसे मिल जाएंगे स्वभाव कैसे मिल सकते हैं एक दूसरे के ड्रीम कैसे एक दिन कई बार ये भी होता है कुछ माँ बाप होते हैं कि उनके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे नहीं होते जैसे कोई माँ बाप अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता या उनको सहयोग नहीं मिलता है और वो बिज़नेस बन के रह जाते हैं और इतना बड़ा बिजनेस इकट्ठा कर लेते हैं बड़ा कर लेते हैं बहुत पैसा आ जाता है लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो ड्रीम पूरा नहीं हुआ होता वो अपना ड्रीम अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो ज़िंदगी में मैं नहीं बन पाया जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे कर पाएं, और उनके अपने बच्चों से अभिलाषा ये हो जाती है कि जो मैंने नहीं किया अभी मेरा बच्चा करेगा मेरा बच्चा बड़ा डॉक्टर बनेगा या अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा जो इंजीनियर बनेगा अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा बड़ा एक्टर बनेगा लेकिन कभी बच्चों को बिठा करके उन्होंने बात नहीं की कभी उनके सपने नहीं पूछे कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो या कभी काउंसलर के साथ बैठ कर के कभी मनोविज्ञानिक के साथ बैठ कर के अपने बच्चों को उनके पास ले कर, के नहीं गए कि देखिए मेरे बच्चों में क्या खासियत है ये क्या बन पाएंगे ये किस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा सफल हो पाएंगे तो इसमें मैं चाहता हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है अमेरिका में एक रिसर्च हुई क्योंकि अमेरिका में तो फैमिली सिस्टम है ही नहीं है जैसे हमारे माँ बाप भारत में एक सभ्यता है कि माँ बाप बच्चों का बचपन से लेके यहाँ तक कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती यहाँ तक कि उनके आगे बच्चे नहीं हो जाते उनकी भी शादियाँ नहीं हो जाती यहाँ तक कि अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं लेकिन अमेरिका में कल्चर यह है कि जैसे ही बच्चा पंद्रह साल का हुआ नहीं तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तुम या बेटी अब तुम अपना कमाओ अपना खाओ अपनी नौकरी करो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है तो तुम्हारी खुद की जिम्मेवारी है अब हमारी जिम्मेवार ख़त्म हुई क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक लॉ लागू किया होता है कि पंद्रह साल तक बच्चों को संभाल करना है उसके बाद वो भले अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो रह सकते हैं तो माना सामाजिक तौर के ऊपर उनके ऊपर कोई बाध्यताएँ नहीं होती हैं लेकिन भारत में तो ऐसा होता है इसलिए वहाँ पर एक रिसर्च हुई अमेरिका में कि जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ रोज़ 20 से 25 मिनट बातचीत करते हैं नहीं, उनके नहीं। साथ बैठते हैं उनके मन का हाल चाल पूछते हैं अगर हाल चाल नहीं तो ऐसे ही जैसे टीवी शो चल रहा है उसके बारे में बातचीत करें भोजन पर बैठ गए उनको भोजन क्या पसंद है इधर उधर की बात करना वो जब उनसे बातें करते हैं तो देखा गया है विदेश में बच्चों और माँ बाप के संबंध आपस में बहुत अच्छे होते हैं बच्चे बिगड़ते नहीं हैं बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे निकलते हैं और बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट भी करते हैं तो अगर विदेश में ऐसा है तो भारत का तो कल्चर ही ऐसा है भारत की तो सभ्यता ही ऐसी है लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाता है कहा जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इज़्ज़त करनी चाहिए उनके आगे कभी बोलना नहीं चाहिए यहाँ बच्चे हिचक हैं अपनी इच्छाओं को अभिलाषाओं को अपने ड्रीम्स को अपने माँ बाप को बताने में और माँ बाप भी कभी ये कभी कोशिश नहीं करते कि अपने बच्चों की दिल जाने उन उनके उनकी समझें उनको समझें उनको पहचानें उनके साथ बैठें उनको समय देना कि ऊपर केवल उनको ऑर्डर जमाएं कि बेटा मैंने तो तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया आप जो मैं कहूँगा वही तुझे करना पड़ेगा और यही हमारी भारतीय संस्कृति है यही हमारे भारतीय संस्कार है लेकिन उसका उल्टा हो जाता है फिर बच्चा उनके कंट्रोल में तो छोड़ो घर छोड़ के चला जाता है इसलिए आपने देखा होगा भले माँ बाप बहुत अमीर हैं लेकिन फिर भी बच्चे घर बार छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि माँ बाप ने उनके कभी दिल की बात को समझा ही नहीं तो इसलिए क्योंकि जो प्या हम हमारा लक्ष्य क्या है माँ बच्चे हमारे सफल बने बड़े बड़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो खुश रहें और अगर वो खुश रहेंगे तो मां बाप को नेचुरली खुशी मिलेगी लेकिन अगर आप उनकी खुशी के अगेंस्ट अगर आप उनको फोर्सिबली करेंगे तो ना तो आपके बच्चे खुश रह पाएंगे ना ही आप खुश रह पाओगे तो इसलिए रोज़ उनके साथ बैठें बात करें जैसे भारत में कुछ माँ बाप ऐसे हैं बहुत गरीब हैं सारा समय बच्चों के साथ बिताते हैं तो इसलिए गरीबों के बच्चे बहुत आगे पढ़ाई में होशार हो जाते हैं लेकिन अमीरों के बच्चे भले उनके लिए वो टीचर भी रख देते हैं ट्यूशन भी रख देते हैं बड़े बड़े स्कूलों में भी डालते हैं लेकिन वो नहीं आगे बढ़ पाते कारण ये कि माँ बाप अपने बच्चों को समय ही नहीं देते वो दोनों मियाँ भी बिज़ी हैं दोनों नौकरी कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं और बच्चे बेचारे अपने को अकेला महसूस करते हैं कि हमें माँ बाप जो क्वालिटी टाइम माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता तो ये जो प्यार है आपसी बातचीत करना उनके साथ आप बैठें कम से कम 20 से 25 मिनट रोज़ उनके साथ खेलें उनकी बात को समझें उनसे दिल की बात करें अगर ये कुछ बातें माँ बाप अपने जीवन में शुरू से पहचान लें और समझ करके अपने बच्चों की परवरिश करके उनको आगे बढ़ाएँ तो मैं नहीं समझता जो हमारे मुश्किलें आजकल के हमारे परिवारों में आ रही हैं क्योंकि हमारी सभ्यता कुछ और है और बाहर से विदेशी जो हमारी एजुकेशन आ रही है उसकी सभ्यता कुछ और है बच्चे कुछ और ही सीख रहे हैं तो परिवार में संबंध बिगड़ रहे हैं माँ बाप के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और हमारे समाज में जो हमारे जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं अगर कुछ बच्चों इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपनी संस्कृति को भी बचा पाएंगे मूल्यों को भी बचा पाएंगे और बच्चों का भी जीवन सफल होगा और आपको भी जीवन में सफलता मिलेगी और खुशी और आनंद से जीवन व्यतीत होगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए काफ़ी अच्छी बात है आपने बता दिया कि कैसे हम जो है इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और देश विदेश में किस तरह का कल्चर है वो भी आपने याद कराया जिसके वजह से ये समझना आसान हो गया कि हमारी भारत की परंपरा और संस्कृति क्या है और कैसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं तो चलिए बात ही अच्छा लगा और जाते जाते मैं चाहूँगा राजेश जी आ, एक संदेश विद्यार्थी मित्रों को क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से वो कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सके क्योंकि दोनों साइड में अगर एक ही सोच रहेगा तो दोनों हमेशा दूर चले जाएंगे लेकिन एक साइड वाला बंदा जो है अगर समझदार बनता है तो फिर वो दोनों चीज़ों को कंपेल कर सकता है राइट बहुत जे. अच्छी बात तो इसमें जो बच्चे हैं या जो यू, हमारे यूथ जो हैं युवा हैं कई बार वो नाराज़ हो जाते हैं माँ बाप उनकी बात नहीं सुनते हैं नहीं। और उनको डांट देते हैं तो वो भी नाराज़ होकर के अपने माँ बाप से बात करना बंद कर देते हैं नहीं। नहीं। उनसे अपनी मन की बात को शेयर नहीं करते नहीं। तो यह हमारे यूथ्स को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी कि अगर उन्हें माँ बाप को अच्छा रास्ता दिखाना है तो पहले ख़ुद एग्ज़ाम्पल बन करके उनको जो है वो आगे अपने माँ बाप के साथ मन की बात को शेयर कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हम किसी को पेन देते हैं आदर से तो अगले व्यक्ति में भी रिस्पेक्ट जनरेट होती है हम खुशी से पेन पास करते हैं तो उनमें भी खुशी आती है तो अगर आपके माँ बाप नाराज़ हो गए तो आप नाराज़ नहीं होना क्योंकि नाराज हो जाएंगे तो उनको आप सिंपल सॉरी कह दो भले गलती उनकी है आपकी गलती नहीं उनको सॉरी कह करके जब आप सॉरी कह देंगे तो वो आपके आगे झुक जाएंगे तो जब झुकेंगे फिर आप अपने मन की बात उनसे शेयर करो प्यार से उनसे बात करो आपको रूठना नहीं है वो भले रूठ जाएं वो रूठ जाएंगे तो आप भी रूठ जाएंगे बात नहीं करेंगे तो आप भी दुखी होंगे वो भी दुखी होंगे तो खुशी खुश रहने का राज ये है कि खुद खुश रह करके दूसरे को खुश करना अगर आप दूसरे को झुकाना चाहते तो पहले ख़ुद झुक जाइए अगर आप इस आर्ट को समझ जाएंगे तो माँ बाप से नाराज़ नहीं होंगे है ना तो उनसे नाराज ना होकर के कोशिश करें जब उनका मूड अच्छा हो तो अपने मन की बात को प्यार से उनके कहें ना कि गुस्से से ना कि घर बार छोड़ कर के ना कि उनसे नाराज़ होकर के ना कि खाना पीना घर से छोड़ कर के ना कि पढ़ाई छोड़ कर के जिद करके नहीं लेकिन आपको एग्ज़ाम्पल बनना पड़ेगा क्योंकि अगर प्यार से बात करेंगे आप तो वो भी प्यार से करेंगे वो आपसे सीखेंगे हालांकि माँ बाप को बच्चों को सिखाना चाहिए लेकिन आप उदाहरण बन के, समाज के आगे उदाहरण बनकर आगे जो है वो बढ़ सकते हैं तो ये आपके लिए एक मुख्य संदेश रहेगा जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कैसे बच्चों को जो है आगे बढ़ के अपने आप को संभालना है और दूसरों को भी क्लियर कट ये संदेश मिलना चाहिए ये हमारा लक्ष्य जो है इस तरह से है जब दोनों को हर चीज़ का पता होता है तो फिर कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है और मन मुटाव कम हो जाता है और प्यार बढ़ता है तो चलिए आशा करूँगा आपने आज सीक्रेट समझ लिया होगा कैसे हम लोग इस चीज़ को बैंड कर सकते हैं ब्लेंड कर सकते हैं और रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़े में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहें हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सब सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे सबको सन्मति दे भगवान सबको सन्मति दे भगवान सारा जग तेरी संता जग तेरी संता इस धरती पर बसने वाले सब है तेरे सब है तेरी गोद के पाले कोई नीच न कोई महान सबको सब सम्मति दे भगवान सबको सम्मति दे भगवान सारा जग तेरी संतान सारा जग तेरी संता ये तेरे द्वारे झूठ ये तेरे द्वारे झूठ ये तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान सबको संति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको पसन्मत दे भगवान सबको पसन्न दे भगवान सारा जग तेरी संतान सारा जग तेरी संतान सारा जग तेरी संतान जग तेरी संता